ओम नमो नमो ओम ज्ञानतिमीर ज्ञाजनशल चक्षुर मिलता तस्म श्रीगुरव नम श्री चैतन्य श्रीचैतन्य मनोभ स्थापितूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदातिक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतरा राधाकांत नमस्ते भक्त कांचना गौरांगी राधे वृंदवेश्वरी ऋषभाुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिए वाचा कलपतरुशा कृपा सिंधु एवं च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 तो हम पिछले वेंसडे चर्चा करने वाले थे गोवर्धन के बारे में क्योंकि तो जो दिवाली उत्सव है वो पाँच दिन का होता है इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दूर या आगे कर सकते हैं अरे कृष्णा थोड़ा सा इस इस तरह हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो जो दिवाली फेस्टिवल है वो तो पाँच दिन का होता है और उसमें जो कल का दिन था वो आखिरी था दिवाली का वैसे देखा जाए और इन्हें पाँच दिनों में एक उत्सव आता है जिसे क्या कहते हैं गोवर्धन पूजा तो गोवर्धन पूजा ये हर एक भक्त के लिए है या हर एक साधक के लिए जो कृष्ण भक्ति मैं उन्नति करना चाहता है बहुत ही महत्वपूर्ण है तो गिरिराज गोवर्धन कौन है गिरिराज गोवर्धन स्वयं कृष्ण है जिस प्रकार से कलियुगा में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाह अन्य तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो साक्षात कृष्ण है और कृष्ण के महान भक्त हैं दोनों दोनों आस्पेक्ट्स हैं हाँ कृष्ण के तो उसी प्रकार से ये जो गोवर्धन है या गिरिराज गोवर्धन है वो साक्षात कृष्ण भी हैं और कृष्ण के महानतम भक्त भी हैं ये दोनों चीजें हैं तो जो कृष्ण भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं वो गिरिराज गोवर्धन को या जो गौड़िया संप्रदाय है जिस संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं ये जो गौड़िया संप्रदाय के जो वैष्णवगण है वो गोवर्धन को भक्त के रूप में प्रमुखता से देखते हैं और महान भक्त के रूप में उनको अप्रोच करते हैं तो शास्त्रों में वर्णन आता है विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम भागवतम में में भगवान और, उनके भक्तों का वर्णन आता है। और भगवान और उनके भक्तों के बीच के लीलाओं का वर्णन आता है कि किस प्रकार से जो भगवान के भक्त है वो सदैव भगवान की सेवा के लिए उत्साहित रहते हैं और भगवान भी सदैव अपने भक्तों की सेवा करने के लिए उत्साहित रहते हैं तो ये दिव्य स्पर्धा आपस में चलती रहती है भक्त के बीच में और भगवान के बीच में तो भगवान भक्त की सेवा करते हैं उनका गुणगान गाते हैं उनको फेम आदि प्रदान करते हैं और भगवान के भक्तों को चुप नहीं रहते वो वो देखते कि अरे भगवान के और ग्लोरी सारे संसार में बढ़नी चाहिए हाँ उनकी महिमा सारे जगत में फैलनी चाहिए वो भी पूरा अपना मान वानी, को लगाते उनकी सेवा में तो उसी प्रकार से ये जो भागवतम ऐसे भक्तों को हरिदास कहता है तो भागवतम में कई प्रकार के भक्तों का वर्णन आता है तो शुकदेव गोस्वामी तीन हरिदासों का वर्णन करते हैं हरि के क्या है वो उत्कृष्ट दास है तो पहले हरिदास कौन है जिनका वर्णन शुक्रदेव गोस्वामी करते हैं और वो कहते हैं कि पहले हरिदास है युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज कौन है? युदिस्टिर महाराज।, युदिस्टिर महाराज भगवान को एक बार बहुत प्रार्थना करते कि हे मुझे सुंदर पत्नी चाहिए धन चाहिए सब कुछ चाहिए और यहाँ हम आपको सिखाते न धनम न जनम न सुंदरिम कविता वा जगदीश कामये हम हम जन्मनी जन्मनी स्वरे बहुत रहे तुकी तुय की मुझे ना हे कृष्णा मुझे ना धन चाहिए ना सुंदर स्त्री की कामना है ना सुंदर पुरुष के ना यह शादी की कामना है ना बहुत सारे अनुयायियों की कामना है मैं तो एक ही कामना करता हूँ कि सदैव जन्मा जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति में मैं लगा रहा ये भक्त की इच्छा होती है लेकिन यह युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से ये सारी चीजें मांग रहे हैं मुझे सुंदर पत्नी भी चाहिए धन भी चाहिए सब कुछ चाहिए क्यों कृष्णा क्यों वो वो मांग रहे थे वास्तव में जिसके द्वारा कृष्ण की जो महिमा है कृष्ण की ग्लोरीज़ हैं है। है अवेलेबल होने के बावजूद भी उसका मन उसका हृदय उसका चित्त उनमें कभी भी लिप्त नहीं होता वो उनसे आसक्त नहीं होता कभी भी उसका मन उसका हृदय उसका चित्त सदैव कृष्ण के चरणों में उनकी सेवा में उनके नामों का उच्चारण करने में उनके गुणों का गान करने में सदैव लिप्त रहता है तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने राजा बने भी तो किसको आनंद देने के लिए कृष्ण को इसलिए राजस्व यज्ञ भगवान राजस्व यज्ञ उन्होंने केवल कृष्ण के लिए किया क्योंकि राजस्व यज्ञ में उन्होंने दिखाया कि वास्तव में सर्वाधिक प्रमुख पूजनीय प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी कौन है तो पूजनीय पर्सनालिटी कृष्ण है ये सारे जगत को उन्होंने दिखा दिया यज्ञ के द्वारा और दूसरे जो हरिदास है, है, है कौन है उद्धव भगवान के चाचा भगवान के चाचा के पुत्र है उद्धव तो भगवान के संग में मथुरा में निवास कर रहे थे और उद्धव का जीवन बल्कि पढ़ने के लिए स्वर्ग में गए थे देवताओं के जो गुरु है उनसे वो शिक्षा लेते थे। पढ़ाई के लिए पढ़ाई करके आ जाओ और अभी हम चिंतित रहते स्वर्गवास हो गया हम सोचते ना स्वर्गवास हो गया वहां तो पढ़ने के लिए स्वर्ग में जाया करते थे हाँ तो इतने बुद्धिमान थे उस समय में पूरे पृथ्वी में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कोई था तो वो उद्धव थे और भगवान के आ, कजन ब्रदर थे तो उद्धव उद्धव की ये खासियत थी कि उद्धव अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करते थे जो कृष्ण ने इस्तेमाल न की हो कपड़े पहनने हैं तो कृष्ण ने जो उतारे हुए कपड़े हैं वो वो पहनते थे कुछ खाना भी है तो कृष्ण जब ग्रहण करते थे प्रश्न भोगा जो उचिष्ट है वही उद्धव खाते थे और किसी वस्तु के लिए वो लालायित नहीं थे किसी और फूड के लिए उनके जीवा भागते नहीं थे जो भी कृष्ण ने खाया जो भी कृष्ण ने पहना जो भी अलंकार कृष्ण ने यूज किया है वस्त्र आदि है हाँ, चप्पल जूते आदि है वही चीजें उद्धव इस्तेमाल करते थे तो किसी ने पूछा उद्धव तुम ऐसा क्यों करते हो कहते कि मैं ये रहस्य जान गया है कि इस जगत में सबको बांधने वाली जो भगवान की बहिरंगा शक्ति माया है जो सबको विचलित करती है सबको इस जगत में बांध के रखती है हर कोई व्यक्ति उसके प्रभाव से मग्न हो गया है उससे विजय प्राप्त करना है, तो व्यक्ति को सदैव कृष्ण के उसे भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करो है ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या प्रय पान फल फूल जल आदि मुझे अर्पित करो और तुम स्वीकार करो तो ये कृष्ण को जो भी कृष्ण का उच्चिष्ट है अर्पित वस्तुएं हैं, उनको ये स्वीकार करते थे उद्धव और उद्धव दिखने में कृष्ण के समानित हैं, कृष्ण के वस्त्र पहनते थे पीताम्बर आदि तो कृष्ण के जैसे ही वो दिखाई देते थे तो ऐसे उद्धव को भी भागवतम में हरिदास कहा गया है क्योंकि उनका जीवन वो किसके लिए जीवित थे कृष्ण के लिए एक्चुअली भक्त का मतलब यही है भक्त का मतलब ही है कि वो भगवान के लिए जीवित है हमारा जीवन हमारा मृत्यु क्या है जब हम कृष्ण को भूलते हैं वो क्षण हमारे लिए मृत्यु है और जिस क्षण हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं वो क्षण हमारे लिए जीवन है जैसे सांस लेते हैं ना सांस बंद हो जाए तो हम क्या होंगे मरेंगे सांस चल रहा है तो जीवित है वैसे ही हम जब तक कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तब तक वास्तव में हम जीवित है जैसे हम भगवान को भूले हैं अपने जीवन में वो हम मृतदेह है मैं भी वो मृतदेह बोलता है चलता है ऑफिस जाता है लेकिन वो कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहा है इसलिए शास्त्र कहते हैं ऐसे वॉकिंग डेड बॉडीज हाँ जो चलने वाले मृतदेह है हा? तो इस प्रकार से ये जो उद्धव है वो भी भगवान के हरिदास है लेकिन इन इन दोनों में भी उत्कृष्ट एक और हरिदास है जिनका वर्णन साक्षात श्रीमती राधिका गोपियां वृंदावन में करती हैं। जब हाँ श्रीमती राधिका देखती हैं, हैं जब वो बरसाना में थे, तो उस समय श्रीमती रानी सोचती कि कैसे कृष्ण की प्राप्ति की जाए मेरे जीवन में तो उनको कोई और उपाय नहीं सोचता है वो सोचती है कि मेरे जीवन में कृष्ण को प्राप्त करना ये बहुत बड़ा बड़ी चीज है मैं तो एक छोटी सी एक छोटा व्यक्ति हूँ जैसे कोई बौना होता है ना छोटा होता है और वो सोचे कि चांद को पकड़ो तो कितना असंभव है उसके लिए तो तो चांद को पकड़ने के समान है और हम सब वैसे ही है हमारा इतना छोटा सा जीवन है कितने साल का साठ एक साल का साठ सत्तर साल और वो भी कलियुगा की प्राणी ना बुद्धि है ना भाग्य है ना ज्ञान है ना कोई योग्यताएं हैं, ना शारीरिक बल आदि हैं, और वो निकले हैं चांद को पकड़ने के लिए आ? भगवान की तुलना कृष्ण चंद्र कृष्ण का एक नाम क्या है वृंदावन चंद्र कृष्ण चंद्र, खृष्ण चंद्र तो कृष्ण चंद्रमा के समान है आराम उनको पकड़ना चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो है तो कैसे असंभव है श्रीमती राधिका कहती है कृष्ण अनुग्रह महद कृष्ण अनुग्र, अनुग्रह बिना महद अनुग्रह नाती कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हो ही नहीं सकती जब तक उनके महान भक्तों की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी तो ये श्रीमती राधा रानी ये सोच रही थी कि कैसे संभव होगा कि मैं अपने जीवन में कृष्ण को प्राप्त करूँ तो वो क्या करती है उस शिक्षण बरसाना में जो उनका महल था राजा वृष बानु का उस, उस वहां से एक एक विंडो से एक खिड़की से वो देखती है सामने उनको कृष्ण नजर नहीं आते लेकिन क्या नजर आता है गिरिराज गोवर्धन नजर आता है और गिरिराज गोवर्धन को गोवर्धन को देखती देखकर वो कहती है कि, आ, कि सारे जो भगवान के भक्त हैं उनमें श्रेष्ठ डिवोटी कौन है गिरिंद्र एवं मुख्य गिरिंद्र मीन्स गिरि मीन्स पर्वत इंद्र मींस राजा तो सब में ये जो भक्तों में उत्कृष्ट है गिरिराज गोवर्धन कहते इनकी कृपा मिलेगी तो कृष्ण की कृपा तुरंत ही मिलेगी इसलिए तो लोग जाते कि नहीं गोवर्धन परिक्रमा के लिए क्यों जाते हैं इसलिए गिरिराज की कृपा को अपने जीवन में धारण करने के लिए गिरिराज की कृपा को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए तो इसलिए गिरिराज गोवर्धन बहुत महत्वपूर्ण है एक भक्त के जीवन में क्योंकि उनका नाम गोवर्धन क्यों है क्यों है उनका नाम गोवर्धन गो का मतलब है गाय और वर्धन का मतलब है बढ़ाते हैं तो जो हमेशा भगवान भगवान के भक्तों का आनंद बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनको गोवर्धन कहा जाता है। है, मतलब जिनका जीवन इसी के लिए है, वो केवल इसी इसी चिंता में है कि कैसे मैं कृष्ण को अपनी सेवाओं के द्वारा आनंद प्रदान करूं। केवल कृष्ण ही नहीं बल्कि कृष्ण के जो डिवोटीज है गोल है गोपिया है और गाय हैं हा? तो गोवर्धन का लाइफ उसी के लिए है कृष्णा इसलिए श्रीमती राधिका गोवर्धन को देख के हैं हंता हंता यमाद्री रबला हरिदास वर्य राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा हाँ कहते हैं कि हंता यमाद्री रबला हरिदास वर्य ये जो अद्री है ये जो ये जो माउंटेन है गिरिराज है ये क्या है हरिदास वर्य सारे हरिदासो में सर्वोत्कृष्ट है यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद क्योंकि ब्रज में एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन कृष्ण अपने चरणों का स्पर्श गिरिराज गोवर्धन को करते नहीं थे हर रोज हर रोज कृष्ण अपने सखाओ के संग में अपने गवों को लेकर और गोपिया भी उनके पीछे जाते थे उनको लेकर गिरिराज गोवर्धन में जाते थे और आज ये गोवर्धन कृष्ण को देखने मात्र से आनंद की अनुभूति करते थे तो ऐसे गिरिराज गोवर्धन सदैव कृष्ण और उनके जो गौप सखा है उनकी सेवा करते थे उनके लिए क्या क्या प्रदान करते थे और घास गायों को क्या देते हैं वो घास देते हैं अब सोचो इसलिए उनका ये नाम वर्धन भी है गोवर्धन मतलब जब ये ए, कई लाखों गाय कृष्ण लेके चलते थे गोचारण करने के लिए चराने के लिए तो ये जो लाखों गाय जब चलती थी कुछ हजारों गाय आगे चलती है तो वो यदि घास खाएगी तो आ रही है तो घास कभी कम होता नहीं था उसका हाइट उतना ही रहता था तुरंत बढ़ जाता था हजारों गाय आगे जा रही है ये विशेषता है गोवर्धन गायों का आनंद बढ़ाने वाले और भगवान जब कभी थक जाते थे गोवर्धन की शिलाओं में कृष्ण निवास लेट जाते थे गोवर्धन की शिला में और लेट कर आ, वहां का जो शिलाएं हैं वो जो पत्थर हैं वो कैसे हो जाते थे बहुत ही सॉफ्ट यदि गर्मी है तो पत्थर ठंडे हो जाते थे यदि ठंड के दिन है तो पत्थर गरम हो जाते थे मुलायम ये किसके लिए केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए हाँ तो ये विशेष इस प्रकार से उनको कंदर हैं गुफाएं हैं कलर्स हैं, पानी है फ्रूट्स है फल है ये सारी चीजें गोवर्धन कृष्ण के लिए और उनके भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रोवाइड करते थे प्रचुर मात्रा में प्रदान करते थे तो ऐसे गिरिराज गोवर्धन हम ब्रज का क्या है तिलक है ब्रज का तिलक क्या है वृंदावन की शोभा क्या है गिरिराज गोवर्धन है वो तिलक है जैसे हम तिलक धारण करने से सुंदर लगते कि नहीं हा? तो वैसे ही है ब्रज की सुंदरता है गोवर्धन इसलिए है जब कृष्ण जी जगत में अवतरित होने वाले थे हा? सब देवताओं ने प्रार्थना की कि भू का ये जो भू है भूमि है उसमें बहुत पापियों का भार बढ़ रहा है अब इस भार को उतारने के लिए आप आई आईये तो भगवान सोच ही रहे थे आने के लिए तो उस समय उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं जा सकता मैं अपने साथ किसको ले जाना चाहता हूँ राधा रानी को किसको ले जाना चाहता हूँ तो वो श्रीमती राधिका के पास गए और उन्होंने कहा कि चलो आ, हम चलते हैं उन्होंने पहले वृंदावन भूमि को पहले भेज दिया हाँ जैसे कोई मंत्री जाता है तो पहले अपने लोगों को भेज देता है अपना और व्हीकल्स भेज देता है तो वैसे ही भगवान इस जगत में आते हैं तो भगवान क्या करते हैं अपने धाम को अपने साथ लेकर आते हैं अपना धाम ब्रज भूमि जो उनका शाश्वत धाम है उसके साथ कृष्ण आते हैं तो उन्होंने पहले ब्रज भूमि को भेजा और फिर श्रीमती राधिका को कहा कि आप भी मेरे संग चलो तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि मैं मैं आपके संग तभी आऊंगी यदि वहां दो चीजें होनी चाहिए यमुना वहां होनी चाहिए और वहां कौन होना चाहिए गिरिराज गोवर्धन होना चाहिए तो श्रीमती राधिका कहती है हाँ यत्र वृन्दावन अनास्ति न यत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धन नास्ती तत्र में न मन सुख वो कहते कि मेरे मन कभी भी सुखी नहीं हो सकता यदि उस स्थान में वृंदावन भूमि नहीं है जहा यमुना नहीं है जहा गोवर्धन नहीं है ऐसे स्थान में मेरे मन को कभी भी सुख अनुभव नहीं होगा इसलिए उन्होंने कहा कि ये चीजें अवश्य होनी चाहिए इसलिए कितना प्रिय है हाँ, श्रीमती राधिका को भी तो इस प्रकार से ये जो गोवर्धन है हम भगवान इस जगत में भेजते हैं और गोवर्धन में अपनी सारी लीलाओं को कृष्ण प्रकट करते हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं इस बौद्धिक जगत से श्रेष्ठ क्या है वैकुंठ है वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा है और मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन है जहाँ भगवान ने रास क्रीड़ाएं की थी लेकिन वृंदावन से भी श्रेष्ठ स्थान कोई है तो वो गुरिराज गोवर्धन है क्योंकि गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने क्या किया था अपने करतल की उंगली से सात दिनों के लिए उठाया था और अपनी असंख्य लीलाएं वहां उन्होंने प्रकट किए थे तो इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन भगवान की विशेष अनलीला स्थली है कृष्ण सदैव अपने ब्रजवासियों के संग में वहां लीलाएं करने के लिए मग्न रहते हैं और भगवान इस गिरिराज की जो पूजा है ये सारे वृंदावन वासियों को सिखाते हैं जो भगवान एक बार क्योंकि भगवान तो अभी साल के हो गए थे तो कृष्ण जब छोटे थे तब से हर साल देखते थे इस दिवाली के आसपास कि सारे सारा ब्रज नंद महाराज आदि सब लोग एक कार्य में लगे हैं इंद्र की पूजा करने में करने के लिए इंद्र पूजा में लगे है बहुत सारे चीजों को एकत्रित कर रहे हैं यज्ञ सामग्री है दूध दही मक्खन और कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं तो कृष्णा जब सात साल के हो गए थे तो उन्होंने एक दिन वो आए वापस को शाम को। शाम और उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को पूछा कि हे हे, हे हे नंद बाबा आप बताओ कि क्या आप लोग करने जा रहे हो इससे क्या फल प्राप्त होने वाला है इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य क्या चाहते है आप यह सब करके और किसकी पूजा करने जा रहे हो आप सब पूरे ब्रजवासी तो नंद महाराज थोड़ा सा ठीक से सुन नहीं रहे थे तो कृष्ण ने कहा देखो हाँ मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ मैं अभी क्या नहीं हूँ अभी बच्चा नहीं हूँ अभी मैं इन डिटेल मैं क्या जानना करना चाहता हूँ डिटेल में जानना चाहता हूँ हाँ तो अभी कृष्ण ने अपनी उत्पटांग बातें करना आ, वो छोड़ दिया था अभी कृष्ण बहुत सीरियस हो गए थे तो जब सीरियस होते हो तो सामने वाला भी आपको क्या लेता है बड़ा सीरियसली लेता है नंद महाराज ने देखा ये बच्चा आजकल उठ बातें नहीं करते बात करता ही नहीं करता तो फिर नंद महाराज ने कहा नहीं इसको लेना होगा सीरियसली कृष्ण ने कहा कि नंद महाराज आप मुझे सही सही बताइए क्योंकि जो साधु होता है आप आप तो एक साधु के समान है जो साधु होता है वो आपने हृदय में कुछ चीजें छुपाता नहीं है उसके लिए कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है आप उचित उचित सत्य बात मुझे बताइए तो कृष्णा ये सब बातें सुनी कृष्ण ने नंद महाराज ने सोचा ये बच्चा तो बड़ा पंडित जैसी बातें कर रहा है ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है जैसे कोई मैच्योर व्यक्ति बात करता है तो नंद महाराज ने कहा और कृष्ण ने कहा कि आप ये बताओ ये कोई शास्त्रन से अनुमोदित ये काम है या नहीं है या आप अपने मनगणन ढंग से पूजा अपने घर की शुरू कर दी लोग होते ना यथोमत तत्पत जैसे मुझे अच्छा लगता है ना पूजा करना वैसे मैं करूंगी या वैसे ही करूंगा कृष्ण ने कहा आप ये बताइए कि ये वेदों में शास्त्रों में कहा है क्या ये सब पूजा करने के लिए या फिर ये समाज की रेती है ट्रेडिशन है पॉपुलर ट्रेडिशन ये सब आप मुझे बताओ तो नंद महाराज ने जब ये सुना कठोर बातें और वैसे कृष्ण बहुत मीठे बोलते हैं जब कृष्ण बोलते हैं तो सामने वालों को सुनना ही पड़ता है आ, और वो बोलता है फिर आंसर देना शुरू करता है कोई व्यक्ति तो नंद महाराज ने कहा कि ये तो एक ट्रेडिशन है समाज रीति है जो चलती आई है और हम ही नहीं कर रहे बल्कि सारी जनता कर रही है सब जगह लोग ये इंद्र की पूजा करते हैं आ, क्यों हम इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि इंद्र से इंद्र वर्षा के देवता हैं और ये जो मेघ है बादल है वो इंद्र के प्रतिनिधि है और वो सब जगह वर्षा प्रदान करते है अन्न की उत्पत्ति होती है और सारे जो हर एक का जीवन ये जल है यदि जली नहीं होगा तो जीवित रह नहीं सकते हम तो इस प्रकार से नंद महाराज उनको बताते रहे कि हम इस कारण से इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि जल चाहे जिसके द्वारा हमारा उधर निर्वाह होता है गवों का उधर निर्वाह आदि होता है तो ये सब चीजें बताते जा रहे थे तो कृष्ण ने कहा लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंद्र तो सब जगह वर्षा करता है समर के ऊपर भी पहाड़ों के ऊपर भी पत्थरों के ऊपर भी जो कोई उनकी पूजा आदि तो नहीं करते जहाँ आवश्यक नहीं वहां भी तो पानी दे रहा है हा? और ये इंद्र, आप लोग इतनी बार उनको अर्पित करते इतने सारे व्यंजन अर्पित करते पूजा करते यज्ञ करते हवन करते हैं कभी इसको देखा है क्या आप है? आपने यहाँ अपने आंखों से कभी इंद्र को देखा है नहीं देखा है तो भगवान ने कहा कि वास्तव में हे नंद महाराज हाँ तो कृष्ण आग कर्मवाद हा कर्म मीमांसा का जो सिद्धांत है कर्म मीमांसा के जो फिलोसॉफी है दास्तिक दर्शन एक प्रकार से बोलने लगे नंद महाराज को डाइवर्ट करने के लिए कि नंद महाराज बल्कि कृष्ण का यह योजना था इंद्र की पूजा न करने के पीछे कृष्ण का यह उद्देश्य था कि देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता व्यक्ति को नहीं है उनसे तो शाश्वत अशाश्वत फल प्राप्त होते हैं हाँ। अशाश्वत शाश, फल तो वो वैसे ही भगवान से हमें प्राप्त हो जाएंगे तो उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो भगवान ने कहा कि वास्तव में ये जो इंद्र है वो हमारे भाग्य को बदल नहीं सकता हाँ तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें कहने लगे उन्होंने कहा इंद्र तो स्वयं ही बंदा हुआ है हाँ बंदा अनुरूप फलभाजनो मातनोती हाँ ब्रह्म में कहते हैं कि इंद्र से लेकर जो इंद्रकोप छोटा सा केड़ा होता है जिसका नाम इंद्र होता है वो लेकर इंद्र तक सारे लोग कर्म बंधन से बंधे हुए हैं हमें तो जो भी चीजें अपने कर्मों के अनुसार मिलती है तो कर्मांसा सिद्धांत में यही है कि वो परम नियंता को स्वीकार नहीं करते वो प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मानते हैं तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण नंद महाराज को बोलते रहे बोलते रहे और कृष्ण ने कहा देखो हम तो वैश्य है और वैश्यों का कार्य क्या है कृषि गोरक्ष वाणिज्य गवों का पालन करना व्यापार करना हा? और खेती आदि करना हा? ये सब चीजें वैश्य का कार्य है और हाँ हा, हा, हम ये सब चीजों में से हम प्रमुख कार्य करते हैं गवों का पालन करना और वास्तव में गवों का पालन किस पर निर्भर है पृथ्वी पर जिससे घास आती है वास्तव में जो गोवर्धन है जो गवों को पालन और पोषण करता है वो घास प्रदान करता है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उनको रक्षा देता है तो वास्तव में हमें किसी की पूजा करनी चाहिए तो वो गिरिराज गोवर्धन की करनी चाहिए ये मेरा मत है किसका मत था कृष्ण का मत था उन्होंने कहा कि हमारे तो यही दो देवता हैं, एक है ब्राह्मण और दूसरे हैं गिरिराज गोवर्धन इसलिए जितनी भी ये सारी सामग्री आप लोगों ने एकत्रित की है इस सामग्री के द्वारा आप क्या करो तीन भागों में इसको बांटो एक से यज्ञ में आहुति डालो और दूसरा है क्या करो ब्राह्मणों अंग की पूजा आदि करो और तीसरा है गिरिराज का उत्सव मनाओ अन्नकूट फेस्टिवल गोवर्धन उत्सव का दूसरा नाम क्या है अन्नकूट उत्सव तो इस प्रकार से भगवान ये सब चीजें बताते हैं हर कृष्ण कहते हैं कि ये मेरा मत है आ? तो आ, आप सोचो तो नंद महाराज सोचने लगे सारे सोचने लगे कि ये छोटा सा बालक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा है और इनके वचनों का का हमें इनकी आज्ञाओं पालन करना चाहिए तो नंद महाराज उनके जो भाई है उपनंद सुनंदा आदि ये सारे डिसीजन लेते हैं कि हमें पूजा करनी है तो किसकी करनी है गोवर्धन की और भगवान ने कहा कि गोवर्धन उत्सव ऐसा मनाओ जिसमें हजारों प्रकार के व्यंजन बनाओ हाँ खीर है पकौड़े स्वीट चपातिया है चपातियां वराइटी राइस है, ये सब चीजें बनाओ अनलिमिटेड मात्रा में और गिरिराज को आर्पित करो और सब जीवों को, सब लोगों को ये प्रसाद का वितरण करो इवन भगवान कहते चंडाल को बांटो हाँ ये प्रसाद लेकिन किसको मत दो इंद्र को मत दो अभी ये जो कठोर वाणी के चंडाल को दो लेकिन इंद्र को मत दो इतना लगा उनको इंद्र सुन रहे थे ऊपर से उनको लगा कि ये छोटा सा वाला कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है जिसके में सारे ये ब्रजवासी आ गए हैं, तो ऐसे कृष्ण ने कहा कि ये जो गोवर्धन पूजा है इसके बाद सबको परिक्रमा करनी चाहिए गोवर्धन की हाँ भगवान ने कहा आपको चलना नहीं आता बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाओ लेकिन परिक्रमा करो इस प्रकार से कृष्ण आदेश दे रहे थे जो भी व्यक्ति गोवर्धन की परिक्रमा करेगा गोवर्धन को अर्पित प्रसाद को ग्रहण करेगा कृष्ण ने कहा उस व्यक्ति का ब्रज में जन्म होना निश्चित है और वो व्यक्ति सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य और भगवत भक्ति को प्राप्त करेगा तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें भगवान ने कही और फिर भगवान ने कहा इस उत्सव को मनाइए है हाँ तो दीप के हाँ दूसरे दिन अमोसा है ना दीपवाली तो इससे पहले ये सारी चर्चा एक दो दिन चर्चा हो रही थी और दीपावली के दी दिन दीपावली का फेस्टिवल मनाया गया दीपावली मीन्स दीपों का लाइन मनाते हैं जब भगवान राम अयोध्या में आए थे आ, जिनके कारण सारे अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था तो हमें भगवान राम का स्मरण होता है क्या दीपावली के दिन नहीं गिफ्ट्स का स्मरण होता है अपने कपड़ों का स्मरण होता है गहनों का स्मरण होता है घर के लड्डू पेड़े स्वीट्स आदि का स्मरण होता है आतिशबाजी का स्मरण होता है कोई राम नहीं और कृष्ण नहीं जीवन में राम ही नहीं है तो ऐसे अयोध्या के स्मरण में भगवान राम लंका से राम का राम को मारकर वापस आए उसके स्मरण से दीपावली है तो अतः अब उसके दूसरे दिन जो प्रतिपदा है तो प्रतिपदा के दिन भगवान ने ये उत्सव एक प्रकार से मनाया था गोवर्धन पूजा का जो उत्सव है उस दिन भगवान ने कहा कि आज आप सब लोग गोवर्धन की पूजा करो तो जो वृंदावन वासी थे उन्होंने सब प्रकार के व्यंजन बनाए और गोवर्धन को अर्पित करने के लिए रखे तो सुबह सारे लोग भगवान ने कहा था सब लोग सज धज के आओ अलंक अलंकरण आभूषण अलंकर, आदि धारण करके नए वस्त्र उत्सव मनाने के लिए तो सुबह सारे ब्रजवासियों ने आ, जो ये गोवर्धन को सजाया इतने पूरे गोवर्धन को सजाया अलग अलग प्रकार से और इतने सारे व्यंजनों को सामने रखा गोरधम परिक्रमा करते हैं तो जो है, से लेकर एक अन्य और गांव है वहां तक जो क्षेत्र है उसको अन्नकुट क्षेत्र कहते हैं। जिसमें सारे व्यंजन कई किलोमीटर में रखे जाते हैं हजारों हजारों प्रकार के व्यंजन तो वहां जब ये सारे व्यंजन रखे तो भागवतम आदि ग्रंथ वर्णन करते हैं कि जब इन लोगों ने जो व्यंजन बनाए थे ऐसे नहीं की छोटे छोटे 250 ग्राम लड्डू अर्पित कर रहे थे एक किलो लड्डू दो किलो खिलाई से नहीं उन्होंने तो पूरा सरोवर बनाया था खीर बनाई थी तो ऐसे जैसे ये पानी का है ना इधर जलाशय ऐसा बहुत विशाल खीर का जलाशय, दाल का जलाशय, जिसमें सरोवर के सरोवर और राइस के माउंटन्स कलरफुल राइस अलग अलग प्रकार के राइस बनाए थे अलग अलग प्रकार के स्वीट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनाए थे और जब ये पूजन आदि शुरू हुआ तो कृष्ण ने कहा कि सब लोग उनको आप पूजन शुरू कीजिए तो उसी समय जो गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो जाते हैं और वो गिरिराज गोवर्धन कौन थे स्वयं कृष्ण ही कृष्ण ही नीचे छोटे से बालक रूप में है लेकिन उस पहाड़ के ऊपर स्वयं ही विशाल रूप धारण करते बहुत बड़ा मुखमंडल आदि लंबी लंबी भुजाए हाथ आदि और आ, वो दर्शन देते तो कृष्ण छोटे से थे वो कहते कि आप कौन हो तो ऊपर से वो गोवर्धन कहते कि मैं गोवर्धन हूँ ये देखकर कृष्ण उनको प्रणाम करते बलराम एक दूसरे को हंस रहे हैं इन दोनों को पता है कि क्या हो रहा है हा? हम इन सबको क्या बना रहे हैं मूर्ख बना रहे हैं लेकिन ऐसी मूर्खता अच्छा है कृष्ण की सेवा में लगाना किसी को ये क्या है उनको ये उचित है तो कृष्ण बलराम हंस रहे थे और उन्होंने ओ आप गोवर्धन हो तो उन्होंने क्या किया नंद महाराज को कहा नंद महाराज देखो पहली बार गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं वो स्वयं उपस्थित हो गए आप इतने सालों से उस इंद्र की पूजा करते हो कभी वो आया भी नहीं आपके ऑफरिंग देखने के लिए हा? तो भगवान कृष्ण और बलराम गोवर्धन को प्रणाम करते हैं ये देखकर सारे ब्रजवासी दंडवत प्रणाम करने लगते हैं फिर गोवर्धन को वो कहते हैं कि ये सारी ऑफरिंग्स को आप स्वीकार कीजिए तो इन ऑफरिंग जो ऑफरिंग ऑफर कर रहे थे तो गोवर्धन लंबा हाथ डाले कहा जितने खड़े थे जहां उनका हाथ जा रहा है वो सारे ब्रजवासी दौड़ते थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है और शास्त्र कहते हैं कि जैसे वो देखते थे कि यारे कुछ ही क्षणों में दाल का या फिर स्वीट राइस का सरोवर खाली किया वो लोगों की आंखें बड़ी हो जाती थी और अचरचकित हो जाते थे स्तब्ध हो जाते थे जैसे कि कोई पेंटिंग बनाया है एक ही जगह खड़े हो जाते थे फिर दूसरी जगह गिरिराज कुछ खा रहे हैं तो दौड़ के वहां पहुंच जाते थे तो ऐसा पूरा दोपहर तक यही चल रहा था फिर फाइनली देखा की सारी चीजें खत्म हुई फिर गिरिराज फिर भी तृप्त नहीं हुए थे हाँ गिरिराज क्या कहते हैं अन्य और अन्य और का मतलब क्या है और लाओ और लाओ तो वृंदावन में जितने भी गांव हैं, उन सारे गांवों के नाम कृष्ण की लीला से संबंधित हैं। जैसे आप हाईवे में जाते हैं तो एक गांव आता है हाईवे में बोर्ड पड़ी है वृंदावन से पहले छाता के आसपास चौमुहा एक गांव बोर्ड आता है क्या है चौमुहा चौमुहा में चार क्या है मुंह है कौन है वो चार मुंह वाला ब्रह्मा जहां वो ब्रह्म विमोन लीला हुए थे तो वैसे ही ये अन्योर है अंदर मतलब जहां वो गांव इस कृष्ण के लीला को दर्शाने के लिए स्मरण करने के लिए वज्र नाम ने इन सारे गांवों का नामकरण किया था जो भगवान के प्रपोत्र थे तो ऐसे अन्य और गांव इस इस नाम से हैं तो वहां भगवान ने कहा था अन्य और अन्य और लाओ और लाओ अभी ब्रजवासियों ने तो सारा अर्पित किया था क्या था उनके पास तो फिर एक भक्त ने तुलसी लाया रखा तुलसी को ग्रहण करते भगवान क्या हो गए तृप्त तुलसी तुलसी तुलसी तुलसी बहुत पावरफुल हैं। भक्तवत है दल भक्तवत्सला। शास्त्र कहते कि या या पत्ता और थोड़ा सा जल अब भगवान को अर्पित करते हो रोज हाँ तो भगवान ये एक बार उसको स्वीकार करते हैं तो भगवान इतने ऋणी हो जाते है उस व्यक्ति के कृष्ण अपने आप को दे डालते उस व्यक्ति को बेच देते हैं कृष्ण कहते हैं कि ये देखकर उस व्यक्ति ने मुझे खरीद लिया अपना कर लिया है हाँ तो इतने पावरफुल हैं, तो गिरिराज तृप्त हो जाते हैं तो फिर कृष्ण सारे ब्रजवासियों के संग में परिक्रमा के लिए निकलते हैं शुरुआत में सारी जो सफेद गायें हैं फिर दूसरी प्रकार की गायें, फिर सारे लीडर्स उनकी फैमिलीज फिर गोपिया और फिर ड्रम्स बजाने वाले ग्लोरिज का गान करने वाले जो लोग हैं इस सारे मिलकर गोवर्धन की बड़े उत्साह के साथ परिक्रमा करते नाचते है नाचते हैं गाते हैं और संध्या हो जाती है शाम हो जाती है और दूसरे दिन प्रतिपदा प्रतिपदा के दिन दूसरा क्या है द्वितीया द्वितीय द्वितीया ना भातृ क्या है कल क्या था भाई द्वीज भातृद्वितीय या यम द्वितीय जिसे कहते हैं तो दूसरे दिन भगवान कृष्ण अपने सखाओ के संग में विशेष रूप से उनके सखा मंगल मधु उसको लेकर मत गए अपने ओपनंद की जो पुत्री है उनकी बहन जिसका नाम था सुनंदा उनके घर गए क्या मनाने के लिए ये भाई फेस्टिवल मनाने के लिए उनके घर गए हैं और वहाँ उनकी जो बहन है सुनंदा उन्होंने उनका स्वागत किया कई प्रकार के लड्डू जोरों सब खिलाने लगे तो सबसे अधिक आनंद कृष्ण को नहीं हो रहा था अधिक आनंद किनको हो रहा था मधु को छल्ले बल्ले लड्डू खाए श्री मधुमंगल एक गीत आता है कि जो मधुमंगल ब्राह्मण है उसको स्वीट्स खाना विशेष रूप से लड्डू खाना बहुत अच्छा लगता है तो कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण आपकी एक ही बहन क्यों तुम्हारी तो 360 बहनें होनी चाहिए क्योंकि हर रोज हम क्या करेंगे एक बहन के घर जाएंगे और हर रोज हम फिस्ट मनाएंगे उत्सव मनाएंगे खाते रहेंगे हाँ तो वो कहते है कि, लेकिन देखो तुम्हारी एक बहन थी वो भी चली गई मथुरा और तुम्हें लाया गया इधर लेन देन हुआ वैसे देखा जाए तो तुम्हारी अपनी कोई बहन नहीं है सुभद्रा भी तो बलराम की बहन है रोहिणी की पुत्री है तो इस प्रकार से ये ये इन्होंने सब मनाया और जैसे ही ब्रज में आए फिर से तो वहां ये वो फिर इन्होंने देखा इंद्र अभी इंद्र का इंद्र ने देखा कि क्या हो रहा है कि मेरी पूजा नहीं हुई है अभी इतने सालों से पूजा हो रही है और अभी भी सारे दूसरे लोग करे छोटा सा गाँव वृंदावन जिसने पूजा नहीं की तो कितना थेच पहुंची उसको हमें आदत लग जाती है ना किसी चीज की और थोड़ा सा बीच में कोई हमें सम्मान ना दे कोई उल्टा बोल दे तो कितना लगता है लगता ही नहीं लगता हाँ पत्नी बोल दे कभी या पति बोल दे या फिर बहू बोल दे या सास बोल दे नहीं या ऑफिस में बॉस बोल दे तो हमेशा हमें आदत लगी हुई है क्या अप्रिसिएशन अप्रिशिएशन प्रशंसा सुनने के लेकिन बीच में कभी ऐसा कड़वा शब्द आ जाता है कुछ आता है तो हमें ना हृदय की बीमारी नहीं है, आ, होता है। तो इंद्र के साथ भी सारा जगत पूजा कर रहा है छोटा सा गाँव नहीं पूजा करेगा तो क्या फर्क पड़ रहा था लेकिन नहीं क्यूँ नहीं हाँ मूर्खता क्या है हमारी छोटी सी चीज में अटक जाएंगे जो हमारे विनाश का कारण बन सकती है उसको सहन करके आप हम अपना आ, कर सकते हैं तो लेकिन इंद्र को इतना अहंकार हुआ था कृष्ण चाहते थे ये इस लीला के पीछे कई उद्देश्य है उनमें से एक उद्देश्य था कि जो इंद्र जो बहुत पफ टफ हुआ था बहुत अहंकारी था उसके गर्व को भगवान चूर चूर करना चाहते थे और दूसरा क्या था कि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि वास्तव में मैंने भगवत गीता में बोला है भक्ता जो भी मेरी शरण ग्रहण करेगा मेरे भक्त का नाश नहीं होगा इसलिए इस वचन की वचन को पालन करने के लिए भगवान गिरिराज को भी उठाते हैं आ? क्यों जब इंद्र ने यह सोचा कि ये क्या है कि ये ब्रजवासी ये कटु बुद्धि वाले ये छोटे से बालक जो चंचल है कृष्ण बाल कृष्ण इसकी बातों में आकर इतना मेरी पूजा को उन्होंने ठुकरा दिया है और जो पशुओं के पालन करते हैं पशुओं के समान बुद्धि हो गई है इनकी जिन्होंने मेरी उपासना नहीं की मेरी पूजा नहीं की इस प्रकार से क्रोध में क्या क्या नहीं बोल रहा था इंद्र इतना बोले जा रहा था बोलते जा रहा था क्रोधाग्नि से कि उसने प्रलय के समय इस्तेमाल होने वाले जो संवर्धक बादल है उनको बुलाया और कहा कि जाओ और कुछ ही क्षणों में इस ब्रज भूमि का विनाश कर दो ब्रज को परा खत्म कर दो इस जगत से नामो निशान मिटा दो संवर्धक बादल बहुत पावरफुल है जब ये जगत का प्रलय करना होता है तो वो आते हैं और सारे जगत को तहस नहस कर देते हैं तो संवर्तक बादल आते हैं और इतनी घनघोर वर्षा 48 मिनट में ब्रज अंधकार में हो गया था तूफान आ रहा था धूल उड़ रही थी सब जगह और बहुत बड़े बड़े जल जल की वर्षा हो रही थी शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार से पानी बरस रहा था कि जैसे बड़े बड़े पिलर नीचे गिर रहे हो या जैसे वट वृक्ष होता है उसकी जो दाढ़ी होती है ना वट वृक्ष का दाढ़ी क्या कहते हैं उसके जटाएं और वो जटाएं जैसी कंटिन्यूअस है वैसे जैसे बारिश ऐसे हो रहा था कि जैसे नल आपने खोल दिया है, है ना? नल का ऐसे पानी ऐसे एक साथ गिरता है कंटिन्यूअसली ऐसी बारिश हो रही थी अभी तो पता है कि एक एक बूंद आती है लेकिन वैसे नहीं हो रहा था कितना तेजी से बारिश आ रहा था और सब जगह बहुत कष्टमय वातावरण एक प्रकार से उत्पन्न हो रहा था जो गायें हैं वो बहुत दुखी हो रही थी अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में ले रहे थे उनकी रक्षा के लिए वो याचना कर रही थी दुखी होकर आंसू बहा रहे थे कृष्ण कृष्ण कहते हुए क्रंदन कर रहे थे जो बैल थे वो भी बहुत दुखी थे इसके अलावा जो ब्रजवासी ग्रंथ है वो भी कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि हे कृष्ण हमारी रक्षा करो जिस प्रकार से अपने हमारी रक्षा दावानल आ, का पान करके की थे कालिया नाग को जो भगवान ने हराया या दंडित किया उसके बाद आ, भगवान ने दावा पान की लीला को भी किया था भगवान जो ब्रजवासियों की रक्षा की थी आग से आ, वन की जो आग है तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप हमारी रक्षा करो तो कृष्ण आते हैं छोटे से बालक सात साल के आकर कृष्ण अपनी आंखों को आ, पहले तो बहुत हंसते है कृष्ण उनकी स्माइल इतनी लंबी हो गई कि कहां तक पहुंची हो कानों तक और इतने मधुरता से बोलने लगे भागवतम कहता है कि कृष्ण इतने मधुरता से बोले उस समय ब्रजवासियों से कि उसकी मधुरता मधु या शहद से भी अधिक मिठास थी उन्होंने कहा अब क्यों इतने डरे हुए हो ये जो उत्पात है इससे जो पीड़ा है इतनी बड़ी नहीं है ये जो पीड़ा तो ये वैसी पीड़ा है जैसे किसी को भूख लगती है और भूख से व्यक्ति इतना ज्यादा पीड़ित नहीं होता थोड़ी सी पीड़ा होती है कुछ क्षणों के लिए वैसी ये विपदा है वैसी ये पीड़ा है हा? तो मैं इसको तो कृष्ण ने उन सबको वचन दिया और उसी क्षण कृष्ण ने क्या किया गुरिराज गोवर्धन को उठाया अभी उठाया सारे ब्रजवासी देखने लगे बल्कि बलराम भी वहां थे बल्कि देखा जाए भगवान को इनकी रक्षा करने के लिए वो उठाने की आवश्यकता थोड़ी है भगवान आप उनकी इतनी शक्ति है स्वभाव की ज्ञान बलक भगवान अनंत शक्तियों के स्वामी है उनकी इच्छा शक्ति से ही ये सारी विपदा खत्म हो सकती है लेकिन फिर भी कृष्ण उस गोवर्धन को उद्धारण करते हैं केवल अपना प्रेम ब्रजवासियों के प्रति प्रदर्शित करने के लिए भगवान ये दिखाना चाहते कि देखो अपने भक्तों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बल्कि वो बलराम को बोल सकते थे बलराम तो अनंत शेष है, है कि उनके हजारों हजारों मुख हैं जिसके द्वारा हर हर ये, हर हर उनका जो मुख है अनंत शेष का उस पर वो तो हजारों हजारों ब्रह्मांड धारण करते हैं उनको छोटा सा पहाड़ उठाने में कोई तकलीफ थोड़ी थी लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैंने गीता में बोला है न भक्त्या मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा इसलिए मुझे खुद करना पड़ेगा मैंने बोला तो इसका मतलब मुझे करना होगा मैं बलराम को थोड़ी बोलूंगा कृष्ण तो स्वयं गोवर्धन को धारण करते हैं और तीसरी चीज कृष्ण सिखाना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को भगवान के जो भक्त है उनका आश्रय लेना कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि सारा ब्रज किसके नीचे गया किसके चरणों के नीचे गोवर्धन के और गोवर्धन कौन है हरिदास वरिया भगवान के श्रेष्ठ भक्त है तो भगवत प्राप्ति करनी है तो भक्तों का आश्रय लेना होगा तभी भगवान की कृपा संभव है इसलिए शास्त्र कहते हैं यश प्रसाद आज भगवत प्रसाद तो इसलिए भगवान ये दिखाने के लिए है कि मेरे ओर आने के लिए अब भक्तों का आश्रय लेना होगा गिरिराज का तो कृष्ण कहते हैं कि आप डरो मत हे ब्रजवासियों सारे गौों के समूहों के साथ <स्थियों> बछड़ो के समूह के साथ आप लोग आ जाओ इसके अंदर और बिल्कुल चिंता मत करो कि यह पहाड़ मेरे हाथ से फिसल जाएगा बिल्कुल चिंता मत करो डाउट संशय को खत्म करके अंदर आ जाओ हम भी डरते हैं ना कभी कभी कृष्ण ने इतना बोल दिया सर्वधर्मान परित्य जब माम एकम शरण अम्रज अहम तो सर्व पापी ब्यो मोक्ष मेरी शरण ग्रहण करो अब मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा लेकिन फिर भी हमें क्या है संशय है अरे कृष्ण की भक्ति करो या नहीं करो वो दुर्गा देवी क्या करेगी शिव जी क्या कहेंगे है ना उधर फिर और भी तो बहुत सारे देवता गणपति परेशान करेंगे फिर वो कार्तिक भी तो है घर में फिर उधर उस वैष्णव देवी नहीं जा पाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा जीवन में है ना इतने सारे संशय भगवान कहते सारे संशयों को छोड़ो एक शरणम मेरी शरण ग्रहण करो इसलिए भगवान कहते संशय के संशयों को त्याग दो मेरे शरण ग्रहण करो और पूरे विश्वास के साथ तो सारे ब्रजवासी जाते हैं गिरिराज के नीचे और गिरिराज के नीचे जाकर बैठते हैं हा? सबसे नजदीक कृष्ण के थे नंद महाराज यशोदा उनके पास उनके गोल सखा थे उनके पास श्रीमती राधिका और गोपिया थी बाकी गोपीकाए थी गोपगन थे फिर गव्य थे फिर बैल आदि प्रकार से सिक्वेंस था गोवर्धन के नीचे और इस प्रकार से वो सब वहा बैठे और सब लोग बिल्कुल चिंता से रहित हो गए थे क्योंकि आज बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था सारे ब्रजवासी पहली बार एक एक अमरेला के नीचे एक छत्र के नीचे आज तक विश्व में है इतने हजारों लोग किसी एक अमरेला के नीचे नहीं हाँ तो कृष्णा उस गोवर्धन के नीचे सारे ब्रजवासी निवास करने लगे सात दिन तक और सब लोग एक ही चीज को देखते जा रहे थे किसको देख रहे थे किसको देख रहे थे जोर से बोलिए ठीक से बैठे हैं, हाँ बोलिए है। कृष्ण को कृष्ण वो तो कृष्ण को देखे जा रहे थे उनको सात दिन ना भूख लगी ना प्यास लगी वो केवल कृष्ण के सौंदर्य को देखे जा रहे हैं, उनके सौंदर्य को पीते जा रहे इतने कृष्ण सुंदर है हाँ मतलब जितना कृष्ण के सौंदर्य को देखो कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ता जाता है और उनको देखने की इच्छा हमारे हृदय में और बढ़ती रहती है तो ये ब्रजवासी सदैव कृष्ण को देखते जा रहे थे और फिर सबसे अधिक चिंता तो यशोदा माता को थी यशोदा ने कहा बेटा मुझे लग रहा है देखो अभी आ, इतने बड़े पहाड़ को उठाया है तुम्हारा मुंह सूखा जा रहा है कमर पतली हो गई है हाथ बिल्कुल थक गया है माता यशोदा गई नजदीक और देखने लगी अरे मेरे बालक का जो हाथ है मक्खन की तरह कोमल है आ, लेकिन आज इसने क्या किया है इतने बड़े पहाड़ को उठाया है तो माता यशोदा रोने लगी वो गिरिराज को प्रार्थना करने लगी गिरिराज तुम हल्के हो जाओ हाँ तो कृष्ण कहते देखो माता ये बहुत कृपालू है इसकी पूजा आपने शुरू की वो पहले दिन प्रकट हो गया अभी मैंने उठाया नहीं आपने में रहा है अपने तो उंगली लगा के नीचे हाँ, मधुमंगल उनका सखाता कहता है देखो मैं ब्राह्मण हूँ मेरे पास ब्रह्म तेज है और ब्रह्म तेज मेरे पास जो डंडा है हाँ उसमें सारा तेज है तुम क्या करो कृष्ण थोड़ा विश्राम करो मैं अपने डंडे से उसको उठा के रखूंगा तो इस प्रकार से ये सब हो रहा था माता यशोदा कहते कि कृष्णा देखो तुम कुछ खाओ ये बासुरी कृष्ण बाँसुरी बजाते जा रहे थे मधुमंगल ने कहा बांसुरी बंद करो क्योंकि जो जो बांसुरी सुनता है वो पिघलने लगता है ये पहाड़ पिघल जाएगा तो इंद्र के जो वर्षा है उससे अधिक कष्ट हमें मिलेगा हम सब बह के चले जाएंगे तुम बाँसुरी मत बजाओ तो माता यशोदा कहते कि ये सही कह रहा है क्योंकि बांसुरी बजाने से थोड़े पेट भरता है तुम्हें ये मक्खन खाना चाहिए तुम्हें यह स्वीट खाना चाहिए दूध पीना चाहिए दही खाना चाहिए जिससे तुम्हें शक्ति मिलेगी कृष्णन को का देखो तुम नहीं खा रहे हो ना खा रही है ना गोप, -गोप सखा खा रहे हैं ना गोलबाल खा रहे हैं तो मधुमंगल कहता है कि माँ की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए तुम्हें तुम इसको स्वीकार करो मुझे भी तो भूख लगी है तुम नहीं तो मैं कैसे खाऊंगा हाँ तो इस प्रकार से कृष्ण एक ही साथ अपने सब प्रकार के रसों का आस्वादन कर रहे थे शांतरस, और आदि का का इन सब का कृष्णा कर रहे थे एक ही साथ सारे भक्तों के संग में और वहां जब गोपीका थी तो एक गोपी जो श्रीमती राधिका को कहते कि हे राधिका आप कृष्ण की ओर मत देखो अपना कृपा अपना कटाक्ष मत डालो आप यदि कृष्ण की ओर देखोगे तो कृष्ण के हाथ से ये पर्वत नीचे गिर सकता है हा? तो इस प्रकार से सारा जो वातावरण सात दिन और सात रात के लिए आनंदित था कोई सोया नहीं था केवल वो कृष्ण का गुणगान कर रहे थे कृष्ण का वर्णन कर रहे थे तो इस प्रकार से जब कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया तो गोवर्धन ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा था तो हिमालय कैलाश सुमेरू पर्वत ये सारे पर्वत देख रहे थे अरे कौन ऊपर जा रहा है ऐसे देखते जा रहे थे कौन आ रहा है ऊपर कौन आ रहा है बाद में पता चला कि ये कौन है गोवर्धन तो इस प्रकार से जैसे ही को भगवान ने अपने लेफ्ट जो हाथ है उसके उंगली के, के भाग में ऐसे नहीं कि पूरा उंगली ऐसे दब गया था नहीं बिल्कुल सबसे ऊपर का छोटा सा भाग उस पर रखा था और वो न, इतना आनंद अनुभव कर रहा था गोवर्धन एक्सट्रेसि में था जिसके कारण ये इंद्र का जितने भी वर्षा आदि थे इंद्र आया देखने कि अरे मैं देख जाता अभी सात दिन हो गए एक हफ्ता बीता आया देखा कुछ है वृंदावन की चीटी को भी कुछ हानि नहीं पहुंची है तो बाकी चीजों को क्या कहा जाए वो गोवर्धन के ऊपर हिरन आदि आराम से घास खा रहे घूम रहे नाच रहे हैं अभी इंद्र परेशान हो गया कि मैंने इतने बादल भेजे इतनी सारी चीजें की लेकिन फिर भी ब्रज को आ, कुछ भी मैं कर नहीं पाया तो इंद्र बहुत ग्लानी महसूस कर रहे थे और फिर कृष्ण ने देखा कि अभी सूरज उदित हुआ है जल की वर्षा बंद हो गई है हाँ तो भगवान ने क्या किया गिरिराज को नीचे रखने के लिए सारे ब्रजवासी उनको कहा कि आप जाइए बाहर अभी मैं क्या करूंगा इसको नीचे रखूंगा तो सारे लोग बाहर चले गए किसी की इच्छा नहीं थी उनको लग रहा था कि यह सात दिन ये सात क्षणों के समान है हम कृष्ण से दूर दूर जाएंगे कितना अच्छा था ये सात दिन कि एक ही साथ एक साथ समय में निरंतर बिना किसी रुकावट से आते हैं और जैसे कृष्ण आते ब्रजवासी अपना प्रेम कृष्ण से प्रकट करते हैं कोई उनको मिठाइया अर्पित करता है कोई उनका आलिंगन करता है कोई उनके सर को हाथ लगाता है कोई उनको प्रेयर्स करता है तो इस प्रकार से कृष्ण हाँ ये बर्डन इसको कहते बर्डन ऑफ लव हाँ प्रेम का बर्डन है जैसे हाँ माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों के लिए कितना बर्डन उठाते खुद कम खुद कम कम खाएंगे सोएंगे दिन रात मेहनत करेंगे किसके लिए बच्चों के लिए ये प्रेम का भार है है कि नहीं प्रेम का भार तो वैसे ही भगवान अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम है उसके लिए कृष्ण कितना भी भार उठाने के लिए तैयार है अपने भक्तों के लिए उनका प्रीति है इसलिए भगवान को वत्सल कहा जाता है भक्त वत्सल हाँ तो इस प्रकार से ये गोवर्धन लीला बहुत विस्तृत है और बहुत शिक्षाप्रद है हाँ तो हमें गिरिराज गोवर्धन का की प्रार्थना करनी चाहिए हाँ उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए उनके बारे में श्रवण करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप क्या कीजिए हमें शेल्टर प्रदान कीजिए आश्रय प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा मेरा जो अनुराग है भक्तों की सेवा में हरि नाम का जप करने में प्रचार की सेवा में और अधिक बढ़े हाँ जिसके द्वारा मैं कृष्ण का प्रिय बन जाओ इस प्रकार के हमें प्रार्थना करनी चाहिए गिरिराज के चरण कमलों में तो गिरिराज पूजा हाँ ये तो जिस दिन गिरिराज पूजा थी उसके दूसरे दिन भगवान ने क्या किया था गोवर्धन को उठाया था हाँ अपने भक्तों के प्रेम के कारण गिरिराज गोवर्धन के वृंदावन दाम के कृष्ण बलराम के निताई गौर प्रेमानंदे शिल प्रभुपाद की जाए हरे कृष्ण